परिव्राज को या एवं चिन्तयस्तत्र कोबोह का सविस्वित कोपोह कशोक्यस्मा विराट भूत भवज भविष्यभवजन स्वरस्वरीया महतो महीयान आत्म सेहत गुहायां तमक्रतम पश्यत वीतशोको धा प्रसाद महिमानीशंपा पदों जवनों गृहीता पश्य चक्षुषासनोच्चकर्ण सवेद वेद्यम न जम तस्या वेत्ता तमाुरग्रम पुरष महां शरीर स्वनस्थे स्वस्थ स्थित महाुमात्म मीरो न सर्वस्य सर्व धातन विशेष वेद्यम परात्म परम वेदित सर्वसानीदित जो मनुष्य इस तरह से जानकर सतत अपने स्वरूप में पर ब्रह्म का ही ध्यान करता रहता है उस समर्शी ब्रह्मज्ञानी को वहाँ क्या शोक है और क्या मोह इसलिए भूत भविष्य एवं वर्तमान आदि इन तीनों कालों में प्रादुर्भूत होने वाला यह विराट संसार ही अविनाशी ब्रह्म में है यह सूक्ष्मांति सूक्ष्म एवं महान बृहत से भी परम महान अति बृहत परम ब्रह्म इस प्राणी के हृदय रूपी गुहा में विद्यमान है सबकी सृष्टि एवं सुरक्षा करने वाले परमात्मा की विशेष अनुकंपा से जो पुरुष उस संकल्प विहीन परम ईश्वर का और उसकी महान महिमा का भी अवलोकन कर लेता है वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है वह परमेश्वर हाथ पैर आदि से रहित होते हुए भी सभी प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त कर लेने वाला है और शीघ्रतापूर्वक यत्र तत्र सर्वत्र गमन करने वाला है नेत्रवहीन होते हुए भी सभी कुछ देखने में समर्थ है कानों कर्णों से रहित होते हुए भी सभी कुछ श्रवण करने में सक्षम है वह जानकारी प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं को जानता है किंतु उस महान ईश्वर को जानने वाला कोई भी नहीं है विद्वान मनुष्य उसे प्राचीन एवं महान पुरुष पुरुषोत्तम पुरुष श्रेष्ठ आदि कहते हैं जो इन नाशवान शरीरों में नित्य एवं देह रहित होकर भी प्रतिष्ठित है उस सर्वत्र व्याप्त महान परमेश्वर को जान लेने पर धैर्यवान पुरुष कभी शोकाकुल नहीं होता वह समस्त भूत प्राणियों का धारण पोषण करने वाला है उस परमेश्वर की अघटित घटना घटीयती शक्ति अचिंत है समस्त शास्त्रों के सिद्धांत रूप से स्वीकृत अर्थ विशेष परब्रह्म के रूप में वही जानने योग्य है पर परब्रह्म के रूप में भी वही ज्ञातव्य है एवं सभी के अवसान में अर्थात समस्त विश्व के प्रलय होने पर सबके संहार के रूप में उसी श्रेष्ठ प्रभु को जानना चाहिए कवि पुराणम पुरुषोत्तमोत्तम सर्वेवरम सर्वद अनादिबद्तम्त्यम शिवाच्युतांह गर्भभूधरम सेृत सर्विद प्रपंचम पंचात्मक पंचसुवर्तमान पंचीकृतान भव प्रपंचम पंचीकृत स्वावयरसृत परात्म जन्म हों महापेजो वयशाश्वत शिव नावृतुश्चरताशा ना तो नाशा न शांत मनसो वाप प्रज्ञानेत ना प्रज न मही प्रज्ञा न स्थूल न स्लम त्ञानम नज्ञ नोभ्यम अव्यवहार्य शांत स्थित स्वयम ये वेद स भवति स मुक्त भविताह भगवान वह कभी जो त्रिकाल को जानने वाला है पुराण पुरुष सर्वोत्तम एवं पुरुष श्रेष्ठ है वही सबका परमेश्वर तथा देवों के द्वारा उपासनी है यदि मद, आदि मध्य एवं अंत से परे हैं वह कभी विनष्ट नहीं होता वही शिव विष्णु एवं कमल से प्रादुर्भूत होने वाले ब्रह्मारूपी वृक्षों को उत्पन्न करने वाला महान पर्वत है जो पंचभूतों से युक्त है और पांच इंद्रियों में स्थित रहता है जिसने अनंत जन्मों के विस्तार की परंपरा अभिवर्धित कर रखी है इस समस्त प्रपंच को उस परमात्मा ने पंच महाभूतों के रूप में प्रादुर्भूत किए हुए अपने ही अंगों द्वारा स्वयं ही फैला रखा है फिर भी वह स्वयं पंचभूतों के युक्त अंगों से ढका नहीं है वह पर से परे और महान से भी महान है वह अपने स्वरूपानुसार स्वतः स्वरूप है सनातन एवं कल्याणमय है जो दुराचार से निवृत्त नहीं हुआ है जिसके इंद्रियाँ शांत रहित अर्थात अपने वश में नहीं है जो स्थिर चित्त नहीं हुआ है तथा जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत नहीं हो सका है वह इन परमात्म स्वरूप को श्रेष्ठ पवित्र ज्ञान के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता है वह पूर्ण परमेश्वर न अंत प्रज्ञ है न बाह्य प्रज्ञ है वह न स्थल है और न ही सूक्ष्म है वह न ज्ञान स्वरूप है और न ही वह अज्ञानी है वह मनुष्य ही पकड़ से परे तथा व्यवहार का विषय नहीं है वह अपने अंदर स्वयं ही विद्यमान है जो ज्ञानी पुरुष उस अनादि परमेश्वर को इस प्रकार से जानता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है वह मुक्त हो जाता है ऐसा उपदेश पितामह ब्रह्मा जी ने देवर्सिंह नारद को प्रदान किया स्वस्वरूप परिभ्राट परिब्राटे का भत्स्थ सारंगवत्तिषती गमन विरोधम न करोति कौती स्वरीर व्यतिम तक सर्वृत्त स्थित स्व रूपानुसान कुरन्थर्वापन्यबुद्ध्यास्म मुक्त स गुरु शिष्याम गुरुशिष्यशास्त्रद चामोहिता पिव्राट कथम निर्धनिक सुखी धन वाद्याना प्रकाश झन्वाज्ञ्यालोभ सुखदुखातीत सु ज्योति प्रकाशसर्वेद्यज्ञ सर्विधिदर्वे सोहमीति तद्षो परम निवर्तन्ते येन तर भाति न पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते न जो पुनरावर्तते अपने निज स्वरूप को जान लेता है वह अकेले ही विचरण करता है वह यदि डरे हुए हरिण के शरीर कभी एक ही स्थल पर नहीं रुकता इधर उधर जाने के लिए यदि कोई विरोध अथवा न जाने का आग्रह करता है तो उसे वह कभी स्वीकार नहीं करता अपने देह के अतिरिक्त अन्य समस्त तरह की वस्तुओं का परित्याग करके वह मधुकरी वृत्ति से भिक्षा प्राप्त करता है सदैव अपने निज रूप का ध्यान करते हुए उसकी सभी के प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है वह समस्त प्राणियों को अपने आत्मा रूप में ही समझने लगता है तथा तो इस तरह से वह यति अपने आप में ही प्रतिष्ठित होकर सभी तरह के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है वह सन्यासी समस्त क्रियाओं एवं कारकों से भेद बुद्धि का परित्याग कर देता है गुरु शिष्य एवं शास्त्र आदि की त्रिपुटी से भी वह मुक्त हो जाता है संपूर्ण जगत का परित्याग करके वह कभी उसके दुख से विचलित नहीं होता है परिव्राजक का आचरण किस तरह का हो इसके उत्तर में बताते हैं कि वह लौकिक धन से विहीन होते हुए भी सर्वदा सुखी रहता है वह ब्रह्मात्म ज्ञान स्वरूप धन से परिपूर्ण होकर ज्ञान अज्ञान दोनों से ऊपर उठ जाता है, सुख एवं दुख दोनों से परे हो जाता है वह आत्मज्योति से ही प्रकाश प्राप्त करता है सभी जानने योग्य पदार्थों से ज्ञात हो जाते हैं वह सब कुछ जानने में समर्थ सभी सिद्धियों का प्रदाता एवं सभी का ईश्वर हो जाता है क्योंकि सोहम वह ब्रह्म मैं हूं इस महावाक्य के उपदेश में उसकी सहज उपल उपस्थिति हो जाती है वह परमेश्वर ही भगवान विष्णु का परम शाश्वत धाम है जहाँ पर जाकर योगी पुरुष वापस इस नश्वर जगत में नहीं आते वहाँ उस विष्णु धाम में न तो सूर्य प्रकाशित होता है और न ही चंद्रमा अपना प्रकाश देता है उस परम अविनाशी महान पद को प्राप्त करने वाला वह वा महात्मा पुरुष इस नश्वर जगत में पुनः वापस नहीं आता वही एकमात्र परम कैवल्य पद है ऐसा ही है यह उपनिषद ओम शांति शांति शांति हरी ही ओम इति नारद परिभ्राज को उपनिषद समाप्ता